ओम सहना बहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्विनावीतमस्तु मां विषा वही शांति शांति शांति चलिए जी नमस्ते जी आपका योग दर्शन पाठ में स्वागत है भगवान की कृपा से हम योग दर्शन पढ़ रहे थे समाधिपाद समाधि बाद में कौन सा सूत्र चल रहा था चौदहवा खत्म किया था जी पंद्रवा शुरू करना है अच्छा चौदहवा खत्म कर लिया था हाँ जी अच्छा अच्छा ये सत्कारा से भी तो मैं सत्कार का क्या अर्थ है जो समझ गए थे ना? हाँ जी तपस्या ब्रह्मचारी विद्या श्रद्धा भावना मुझे करना है मुझे परिश्रम करना है परमात्मा प्राप्त करना है इन चारों को मिलके तीनों को कह लीजिए दीर्घाल निरंतर और सत्कार से असेवित करना है तो असेवता पूर्ण रूप से सेवित करना है इनको संपादित करना अपने अंदर सत्कार बल अभ्यास जब बन, कब बनता है जब तपस्या ब्रह्मचर्य विद्या और श्रद्धा से संपादित होता है जब वो अभ्यास ये चार चीज के द्वारा जब हम अभ्यास करते हैं चार चीज ऐसी युक्त जब वो अभ्यास होता है वह अभ्यास जब तपस्या से युक्त होता है ब्रह्मचर्य से युक्त होता है विद्या से युक्त होता है से, से युक्त होता है, है, तो वह अभ्यास सत्कारवान हो जाता है. और फिर जब वह सत्कारवान जो अभ्यास है वह दृढ़ भूमि वाला हो जाता है तभी वो स्थिति दृढ़ होती है भूमि दृढ़ होती है नहीं तो नहीं होती है और <laughs> जब भूमि का ही अर्थ यहाँ पर आगे उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि की विस्कार द्राकूत विषय इत्य मान विान संस्कार इत्येव मैंने विथान संस्कार से जल्दी ही अभिभूत नहीं होता माने, नहीं बाद, नहीं नहीं शीघ्र शीघ्र शीघ्र होता होता या हाँ, उनसे हाँ, हाँ, ये, ये प्रभावित नहीं होता। हाँ, जी। विथान संस्कार से शीघ्र ही प्रभावित नहीं होता इस वाक्य से तीन चीज निकलता है जो से बताया होगा कि नहीं बताया होगा पता नहीं विस्कार अन विषय इत्यर्थ मन दृढ़ भूमि का ये नहीं हुआ कि बस अब भूमि दृढ़ मगर अर्थात वित्थान संस्कार के द्वारा शीघ्र सिग, ही अभिभूत नहीं होता शीघ्र ही प्रभावित नहीं होता वह अभ्यास देरी से होगा इसका मतलब हुआ कि देरी से हो सकता है है ना जी अर्थात यदि अभ्यास जब व्यक्ति छोड़ दे करना तो वह वित्थान संस्कार से देरी से अभिभूत हो जाएगा ना जी हाँ जी तो ये हुआ और इसके पश्चात मैंने एक तो ये निकला कि देरी से हो जाएगा यदि संस्कार ये क्या बोलते हैं कि ये न हो मैने दृढ़ भूमि यदि जब हो जाने पर विथान संस्कार से जल्दी ही वह प्रभावित नहीं होता अभ्यास हाँ जी एक तो ये एक तो है ही लिखा हुआ है, दूसरा यह होगा कि देरी से हो जाए इसका मतलब कि देरी से हो जाता है हाँ जी, अभ्यास जब छूट जाएगा व्यक्ति का तब और तीसरा इससे निकल सकता है तीसरा इससे जो निकलेगा वह निकलेगा कि आप पिछली बार कहा था तो अभ्यास लंबे काल तक चलता है वो पिछले बार हम तीन बताए थे क्या हाँ जी तीन ही बताए थे आपने ला सकता जल्दी से देरी से प्रभावित हो सकता है जब अभ्यास छूट जाता है और तीसरा एक ही उसमें थोड़ा सा मैं वाक्य जो लिखा था तो अभ्यास लंबे काल तक चलता है क्योंकि दृढ़ भूमि हो गई एक बार तो वो जल्दी छूटेगा भी नहीं ये भी उसका ये भी ले सकते हैं उससे अच्छा अच्छा मगर ये हो सकता है अब मैंने गलत लिख लिया हो ये भी हो सकता है उसमें हाँ, तो ये कहता है संस्कार अधिकार लोगों में यही उनका स्वरूप बन गया वैसे कथान संस्कार से जल्दी ही प्रभावित नहीं होता और अर्थात मिथान संस्कार दृढ़ भूमि न होने पर जल्दी ही प्रभावित हो जाता है जी दृढ़ भूमि होने पर जल्दी ही प्रभाव हाँ एक ये हो जाएगा कि एक तो ये हो जाएगा कि भाई इसका मतलब हुआ कि जब दृढ़ भूमि होने पर तो संस्कार से जल्दी ही अभिभूत नहीं होता जी और देरी से अभिभूत हो जाता है हां देरी से प्रभावित हो जाता है अभ्यास टूट जाए तो तीसरा ये निकलेगा कि विथान संस्कार यदि दृढ़ न हो तो क्या बोलते मतलब हैं दृढ़ भूमि यदि अभ्यास दृढ़ न हो सिद्ध नहीं हुआ हो दृढ़ भूमि वाला न हो तो विठान संस्कार से जल्दी ही प्रभावित हो जाएगा हाँ इसका मतलब ये भी निकला न जी हाँ जी ठीक है हाँ जी कि मैंने यदि दृढ़ भूमि होगा तो विस्थान संस्कार से जल्दी प्रभावित नहीं होता तो इसका उल्टा क्या हुआ कि यदि दृढ़ भूमि न हो तो विश्व संस्कार से जल्दी ही प्रभावित हो जाता है जी भी ठीक है। अभ्यास यदि दृढ़ हो तो संस्कार से जल्दी ही प्रभावित हो जाता है और यदि दृढ़ भूमि हो तो वित्थान संस्कार से जल्दी प्रभावित नहीं होता जल्दी से अभिभूत नहीं होता वह अभ्यास उससे दबता नहीं है और तीसरा जो निकला कि संस्कार से जल्दी प्रभावित नहीं होता है देरी से तो हो जाता है जी, हाँ जी, ये निकला कि नहीं? निकलेगा हाँ निकलेगा, वो भी ठीक है बिल्कुल हाँ तो इस तरीके से अब आगे चलिए आगे है के हाँ वैराग्य के संबंध में अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तिया को रोकने की बात है तो दृष्टानुषारिक विषय विष्णस वशी संज्ञा वैराग्य हाँ दृष्टानुश्रविका विषय वित्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तो दृष्टानुश्रविका विषय वित्रृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्य इस अथवा दो तरीके का विषय है एक दृष्ट विषय है जिसको देखा जा सकता है देखा जाता है जब देखा यहाँ का तो वो सारी इंद्रियों से देखने वाले की बात करे ना खाली जी जी जी, जी सारी इंद्रियों से अनुभव दिया जा सकता है दृष्टान सभी का जो प्रत्यक्ष कहने का उपाय है एक तो दृष्ट विषय है जिसको हम देख सकते हैं जो देखा जाता है और दूसरा अनुश्रविक विषय जिसको हम देख नहीं सकते परंतु सुनते हैं हालांकि वह भी उस अवस्था में तो देखा ही जा सकता है वो देखा ही जाता है अनुभव किया जाता है, मैंने इंद्रियों से परे की चीज हो गया ना जी जो अनुश्रविक है जिसको हम शब्द प्रमाण के द्वारा जानते हैं लोक में शब्द प्रमाण के द्वारा हम जानते हैं तो दो तरीके का विषय हो गया एक विषय हुआ दृष्ट विषय देखा हुआ विषय देखे जाने वाला जो विषय और एक है आनुश्रमिक विषय जिसको हम देख नहीं सकते सुना जाता है जा। शब्द प्रमाण के द्वारा सुना जाता है तो दृष्ट विषय में और आनुसविक विषय में जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त हो गई है जिस व्यक्ति की लालसा तृष्णा समाप्त हो गई हुई है हो जाती है ऐसे व्यक्ति को वशीकार संज्ञा नामक वैरागी होता है मने वशीकार वशी का मतलब क्या वश में करना स्वाधीनता है ना जी हाँ जी संज्ञा मान सम्यक ज्ञान तो वशीकार का सम्यक ज्ञान होता है वशीकार संज्ञा नामक वैरागी होता है मैंने वशीकार का सम्यक ज्ञान रूपी वैरागी होता है उसमें वशीकार उसका अर्थात तो उसको ये है कि इंद्रियां जो है पूरा वशी माने वशीकार में वश में है तो ये उसका नाम दिया वशी संज्ञा नामक वैराग उस व्यक्ति को जिसकी तृष्णा समाप्त हो गई है क्या चीज के प्रति दृष्ट और आनुश्रविक देखे हुए और सुने हुए जो विषय हैं सुनने मन वेदादि सत्य शास्त्रों के द्वारा जो सुना जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है या क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति आगे इसमें ही आएगा कि जब योग करता है तो योग करते करते व्यक्ति का जो है विदेह और प्रकृति ले नमक जो योगी है उसकी ऐसी ऐसी स्थिति होती है तो ऐसे करके विभूतियों तो में जिसका विभूतियों से जो ऊपर उठ गया लिए, भूतियों में फंस नहीं जाता है यही अर्थ लेना चाहिए उससे जो नहीं नहीं, नहीं यहाँ पर तो ये कह रहे कि की दृष्ट और अनुश्रमिक जो विषय है आगे, आगे इसमें बताएंगे दृष्ट विषय क्या और आनुश्रविक विषय क्या है तो दृष्ट विषय और आनुसभिक विषय दो तरीके के विषय हैं। तो दृष्ट विषय में और आनुसभिक विषय में जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त हो गई हुई है ऐसे व्यक्ति को वशीकार संज्ञा नमक वैराग्य होता है वैसे व्यक्ति की जो है वशिकार संज्ञा है वैसे व्यक्ति को वैशिकार संज्ञा मैने इसको अपर वैराग्य भी कहते हैं समझे हाँ जी हाँ तो ये इसका सम, और समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया हाँ जी हाँ तो आगे चलिए व्यास फाष में फिर आएगा दृष्ट और स्त्रियो अन्नपान अन्नपान ऐश्वर्य ऐश्वर्य मिति दृष्टि विषय वितरषण यहाँ पर बोल रहे हैं देखिए व्यक्ति का आकर्षण का चीज दृष्टि विषय में क्या है आकर्षण का चीज क्या है व्यक्ति जो है किसी भी चीज से जो प्रभावित होता है आकर्षित जो होता है तो वह क्या है स्त्री है क्या जी हाँ जी स्त्री स्त्री है तो स्त्री का मतलब स्त्री के लिए पुरुष पुरुष के लिए स्त्री हाँ जी समझे हाँ जी स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री ये आकर्षण का विषय है दूसरा जो है ये दृष्ट विषय हो गया ना जी हाँ जी इसको व्यक्ति देखता है हाँ जी आख से और दूसरा अन्नपान अन्नपान भोजन में हाँ जी अन्नम पानम, पानम, है कि पानम है क्या पे लिखा हुआ हाँ अन्नपानम उसमें अन्नपानम है अन्नम नहीं है ना हाँ जी आ, एक मिनट दोबारा से देख देता हूँ हमारे में अन्नम पानम अन्नमपान अन्नपानम ऐश्वर्य अन्नपानम मैं थोड़ा देख लेता हूँ पानम भी दिया है पानम भी तो अन्न भी पाठांतर है यहाँ तो ही है मैं दूसरी में देखता हूँ उसमें आ... बात पानम दोनों में आन्न। ही है जी अन्न आन... ही है जी हाँ तो एक साथ ये कहा तो दूसरा दृष्टि विषय है अन्नम पानम या अन्नपानम खाना पीना अन्न का भोजन अन्न का खाना पानम मे जल इत्यादि पीना तो अन्न पानम या अन्नम पानम तो अन्न भी दृश्य विषय है ये भी आकर्षण का चीज है इसके प्रति भी व्यक्ति आकर्षित होता है और पानम तो पीने का समझ ही मैंने खान पान खान का अन्न पान पान। पान पान। पान खान पान आ, तो ये भी आकर्षण का विषय है और तीसरा है ऐश्वर्य तीसरा क्या है जी ऐश्वर्य हाँ जी ऐश्वर्य तो तीसरा है ऐश्वर्य हाँ जी तो ऐश्वर्य में ऐश्वर्य तो बहुत विस्तृत विस्तार का चीज हो गया ना जी हर हर एक तरह के फड़ के लीजिए उसमें उसमें जिसमें आ जाते हैं उसमें तो माने तो माने बड़ा तो ये सब सब कुछ ये सब उसने विषय है ये सब आकर्षण का विषय है तो बोलते स्त्री के लिए पुरुष पुरुष के लिए स्त्री अन्नपान खान आदि और ऐश्वर्य ये तो दृष्टि विषय है इन दृष्टि विषय में आकर्षण का विषय इसलिए विषय में दृष्टि विषय में जिसका राग समाप्त हो गया है दृष्टि विषय में जो विरक्त दृष्टि में जो विरक्त व्यक्ति है दृष्टि के प्रति जो विरक्त व्यक्ति है उस व्यक्ति के समझ गया है? इस दृष्ट विषय में विरक्त व्यक्ति का और दूसरा और ये वित, स्वर्ग वैद्य प्रकृति प्रकृति लय तत्व प्रकृति तो प्राप्त प्रकिलुश्रविक विषय वितरषण से हाँ दूसरा अब बता रहे हैं अनुश्रविक दृष्टानुश्रविक है न तो अनुश्रविक आनुस्र, की व्याख्या कर रहे हैं अनुश्रविक आनुस्र। क्या है तो ये कह रहे स्वर्ग के संबंध में सुना जाता है कि भाई जब ऐसा कार्य करता हैं तो फिर अगले जन्म पर जन्म में स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो ये स्वर्ग हो गया ऐसे है वैदेह और प्रकृति तो स्वर्ग की प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुश्रविक विषय ऐसा है कि स्वर्ग की प्राप्ति में वैदेह की प्राप्ति में और प्रकृति लयत्व की प्राप्ति में जब भव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञान समाधि होती है ना जी हाँ जी तो असंप्रज्ञान समाधि दो तरीके का है एक है एक है उपाय प्रत्यानामक और संप्रचार समाधि और दूसरा है भाव प्रत्यानामक संप्रजा समाधि तो भाव प्रत्यानामक जो संप्रचार समाधि है वो जन्म से ही होता है जन्म से जो योगी होता उसको होता है तो वह विदेह दो, दो तरीके का योगी हुआ दो तरीके का देवता होता है साधक होता है एक का नाम है विदेह और दूसरे का नाम है प्रकृति लय तो दो तरीके के योगी हुए दो तरीके के साधक हुए एक विदेह और दूसरा है प्रकृति लय तो विदेह और प्रकृति लय नामक जो योगी होता है उसको विदेह कि जब स्थिति प्राप्त करता है तो उसमें देह इत्यादि का साक्षात्कार होता है और प्रकृति लयत्व नामक जो योगी होता है उसमें जो है प्रकृति का साक्षात्कार होता है या कुछ व्यक्ति ऐसे भी कहते हैं कि वही जो है कि ये सरी, इस शरीर में नहीं मिलता है ये सूक्ष्म शरीर की बात है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वह सूक्ष्म शरीर में इस तरीके से भी कोई जो है पौराणिक लोग इस तरीके का कहता है परंतु जो भी हो मैने ये विदेह वैदे और प्रकृति लयत्व मैने विदेह और प्रकृति लयत्व लयक लयित्व की प्राप्ति में वैदे और प्रकृति लयत्व की प्राप्ति में आनुसिक विषय जो सुनाई दिया सुना जा रहा है कि भाई भाईश्वर की प्राप्ति होती है विदेह की प्राप्ति होती है प्रकृति लयित्व की प्राप्ति होती है ये सभी स्थिति है तो इस विषय में जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त हो गई है वित्षण से तो आनुसिक विषय हो गया स्वर्ग और वैद्य वैदेही और प्रकृति ले तो ये आनुस्रमिक विषय हो गया जो हम सत्य आदि वेदादि सत्य शास्त्रों से जानते हैं हम इसको देख नहीं सकते इसको आंख ना कान जीवा इत्यादि से देखा नहीं जा सकता केवल वे जो शब्द प्रवाद है उसके माध्यम से सुना जाता है और उससे व्यक्ति का उसके प्रति आकर्षण होता है कि भाई मुझे स्वर्ग को प्राप्त करना, करना है मुझे यह यज्ञ करना स्वर्ग कामो यजेता स्वर्ग की कामना करने वाले यज्ञ करे तो स्वर्ग कामो यजेता ये जो है स्वर्ग हाँ मान स्वर्ग कामो यजेता स्वर्ग की कामना करने वाले जो है यज्ञ करे ये जो है सुना व्यक्ति ने तो वो फिर यज्ञ करना शुरू कर दिया उस स्वर्ग के प्रति आकर्षित होकर के यज्ञ यज्ञ करना यजी करना शुरू किया तो ऐसा काम हो गया ना जी हाँ जी ऐसे ही वैदी या विदेह नामक योगी और प्रकृति नामक जो योगी होता है उसकी जो स्थिति है उसको समझा तो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी प्राप्ति में जो आनुश्रमिक विषय है उस प्रकृति लत्व की प्राप्ति में जो तृष्णा रहित जिस व्यक्ति की तृष्णा समाप्त हो जाती है ऐसे व्यक्ति को बैराग्य होता है तो यहाँ पर ये यह बताया अभी तृष्णा से समझ में आ गया यहाँ तक नहीं समझ आ गया कि जिसको लोक पर लोक दोनों की जिसको असक्ति जिसमें है उसमें तृष्णा है मगर स, पूरी समझ नहीं है अभी की ये कृष्णा के विषय हैं ये असल ये ठीक ठीक ठीक चीज नहीं है एक रूप में तब तक ये नहीं होगा उसके मन में अच्छी तरह से बैठ जाएगा तब तक असली योग में आगे वैराग्य असली वैराग्य नहीं होगा पर, परम वैराग्य नहीं होगा तब तक तब हाँ, तो, तक तो तक इसके स्वर्ग की प्राप्ति रूप्रवी के विषय और प्रकृति लयित्व और अ, कि जो की जो प्राप्ति है प्रकृति की प्राप्ति रूप अनुसमित विषय है हाँ उसमें प्रश्न हाँ। रहित वाले व्यक्ति को जिस व्यक्ति के प्रश्न समाप्त हो गया उस विषय में ऐसे व्यक्ति के समझ गए हाँ जी आगे अच्छा आगे है दिव्य दिव्य दिव्य विषयम संयोगे अपि चितस्य विषय दोष दर्शना यही पर आगे प्रसंख्यान प्रसंख्याना बलदना प्रसंख्यान बलात hmm. दना बलात आ, बला, बलादना भोगो भोगिका भोगात्मिका हेयो पादेश पादेय शून्य वशीकार संज्ञा वैराग्य तो यहाँ पर एक कि दिव्या दिव्य विषय संप्रयोगे पी या संयोगे पी चित विषय दोष दर्शिना प्रसंख्यान बलात्मिका हेयो शून्य वशी कार्या वैराग्यम ऐसे व्यक्ति को वशी कार संजा वैराग्य होता है वह वशिकार संजय वैराग्य के स्वरूप को खोल रहे है। कि भाई वह वैराग्य क्या है उसके संबंध में बता रहे हैं तो पहले बता रहे हैं कि दिव्या दिव्य विषय के योग संयोग संयोग होने पर भी के भले ही दिव्य उत्कृष्ट विषय और अदिव्य जो सामान्य विषय दिव्य माने उत्कृष्ट अदिव्य मने सामान्य दिव्य का मतलब क्या हुआ जी बहुत ऊँचा दिव्य विषय मतलब उत्कृष्ट उत्तम विषय उत्कृष्ट और अदिव्य माने सामान्य विषय तो दिव्य और अदिव्य जो विषय है उसके संयोग होने पर भी उस विषय का संबंध होने पर भी चित्त चित्त का कैसे विषय विशे दोष दर्शन विषयों में दोषों को देखने वाले व्यक्ति के जो चित्त है उस चित्त के प्रसंख्यान बलात् प्रसंख्यान के बल से अर्थात प्रसंख्यान वाले विवेक ख्याप हाँ जी ओ विषयों में दोष को देखने वाले व्यक्ति के जो प्रसंख्यान बलात माने विवेक ख्याति के बलशेष जो है अनाभोगात्मिका का अना मतलब यह हुआ कि भोग रूपी से भिन्न माने भोग की इच्छा का न होना भोग रूप माने भोग से भिन्न स्वरूप वाली जो है भोग करने की इच्छा का न होना और हेय और उपाध्य से शून्य वशिकार संज्ञा वैराग्य होता है संज्ञा नवक वैराग्य होता है तो हेयोपाद शून्य से मतलब जो त्याज्य व्यक्ति त्याज चीज है जी हेय का मतलब तो हुआ कि जो छोड़ने योग्य है हाँ जी, और उपादेय का मतलब हुआ जो ग्रहण करने योग्य है अच्छा जी। हे का मतलब समझ गया ना जी हाँ जी त्याग करने योग्य और एक आ, उपादान उपादेय उपाधेय ग्रहण करने योग्य तो हे और उपादेय से शून्य वशिका संज्ञा नामक वैराग्य होता है ये इसमें कहा है परन्तु इसकी विशेष व्याख्या हम कल करेंगे अभी हाँ आज थोड़ा क्योंकि तो मैं इंडिया में जो है ना कुछ और व्यवस्था हो रही है इसलिए मैं उसमें मस्तूक लगा हुआ कोई बात नहीं कोई बात नहीं अच्छा जी तो कल इस पर हम करेंगे हालांकि मैं एक कर दिया परंतु इस पर ये क्यों दिया गया है यहाँ पर ही क्यों ये ये विशेषण दिया इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे।, करेंगे कल करेंगे हाँ अच्छा अच्छा कल करेंगे इसमें मंत्र पाठ ओम पूर्ण मदाय पूर्णमे अवशिष्यम शांति शांति शांति शांति नमस्ते नमस्ते